मंत्र पाठ। <coughs> ओम भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तु शाति शाति शांति हा जी चौथे अध्याय का अध्या चौथे अध्याय अद्याय द्वितियाल निकाले प्रथमा के कारण द्रव्याणी अ प्रदर्श्य प्रथम कारण द्रव्याण अभी तत्नी प्रदर्श्य स्पष्ट हो रहा है क्या लिखा जा रहा है जी स्पष्ट है प्रथमानिक में कारण द्रव्या अभी प्रथमानिक में कारण द्रव्यों को बता करके उसका कथन करके तत्नी उसके कार्यों को अब अदर्शित तो करें तो कर तो तो तो तो नहीं कक्षा अदुना क्यों समय न तो गच्छे तो ना बहुत मिलता मस्ती आवश्यकता ना किम्बो? ना तो ना ना पाथ चले, पाथ ना पाठ समय कारण द्रव्यों को बता करके अब उसके कार्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गए जी हुआ हाँ जी सूत्र देखिए प्रथमान प्रथमानिक में कारण द्रव्यों के बारे में बताया ठीक है अब यहाँ उसके कार्यों के बारे जो जो के के प्रत्मां प्रत्मां तो में बताए जा रहे हैं ये वाक्य जो रहे तो दूसरा प्रथमान में कारण द्रव्यो को बता करके अब द्वितीयानिक में उसके कार्यों के बारे में बताया जाता है ऐसा है तो लेप तो लेप है ना। तो तक जो है ना कारण द्रव्यो को बताकर तत्कार उसके कार्यों को अब प्रदर्शित किया जाता है ठीक जा। है क्या चतुर्थी में चतुर्थी ये अभिधाए तो अव्यय हो गए नतुर्थी क्यों बनाना चाहते हैं नहीं, बना नहीं बनेगा ना वैसे वैसे आपको ऐसा वो वाक्य दूसरा ही बनाओ ना आप अपने से जो बनाना चाहते हो बना दो नहीं नहीं लग क्या ये नहीं लग रहा है आप बताओ क्या लग रहा है आपको लग रही है कैसे अभी उनको बोल दो कक्षा के बीच में ऐसा कैसे हाँ कर लो आप जल्दी आ जाइए हाँ जी स्पष्ट हो गया आपको अभिधा सूत्र बोलेगा तत्पुनः पृथिव्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय संजकम एक पुस्तक आप उनको भी दे दो और एक और इनको भी दे दो हिंदी वाले तत्पुन पृथिव्यादी कार्यद्रव्यम त्रिविधम् शरीर इंद्रिय विषय संजकम कारण द्रव्यों को बता करके अब कार्य कार्यद्रव्यों को बताया जा रहा है पुनः तत्पुन पश्चात कारण द्रव्य अनंतरम यत् यद उत्पद्यम पश्चात यानी कारण द्रव्यों के पश्चात कारण द्रव्य अनंतरम पश्चात कोई स्पष्ट किया खोला है कारण द्रव्य अनंतरम कार्य कारण द्रव्यों के बाद में यद् जो जो उत्पन्न होता है क्या क्या उत्पन्न होता है तो कहा पृथिव्यादी कम कार्य द्रव्यम अस्थित पृथिवी आदि कार्य द्रव्य त्रिविधम अस्थि तीन प्रकार का है या तीन प्रकार के कार्य और वो हाँ जी हाँ जी कारण द्रव्यों को बताने के पश्चात जिन कारण द्रव्यों से जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो कैसा कौन कौन से होते हैं उसको बताया जा रहा है तच्च और वो जो कार्य द्रव्य है शरीरम यु भोगायतन चेष्टेन्द्रिया आश्रयच तच वो जो कार्य द्रव्य है शरीरम शरीर है यत जो कि ग्रहण साधन भोगायतनम् यथ खलु भोगायतनम् जो कि भोग का आयतन आयतन कहते हैं आधार शरीरम खलु भोगायतनम् शरीर भोग का आधार है जो भी हम भोगते हैं उन भोगों का आधार शरीर है बिना शरीर के किसी भी प्रकार का भोग नहीं हो सकता और जो भी हमने भोगा है या भोग रहे हैं आगे भोगेंगे अगर शरीर ना हो तो भोग ही नहीं सकते इसलिए कह रहे हैं शरीरम खलु भोगायतनम शरीर जो है भोग का आधार है इस भोगायतनम को ही स्पष्ट किया जा रहा है अगले शब्दों से चेष्टा इंद्रिय अर्थाश्रयश्च और ये जो शरीर है वो शरीर कैसा है चेष्टा जो भी चेष्टा हम करते हैं यानी क्रिया कर्म कर्म का आश्रय है यानी कर्म का आधार है जिसमें कर्म होता है वो है शरीर इंद्रिय जिसमें इंद्रियां हैं वो है शरीर और अर्थ आश्रय अर्थों का आश्रय है अर्थों का आधार है जिसमें अर्थ आते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये जो विषय है ना ये इन विषयों को अर्थ कहते हैं और ये अर्थ भी ये विषय भी शरीर के अंदर आते हैं हाजी ठीक है कोई बात नहीं वो एक ही बात है मैं कारणों को बता रहा हूं आप कार्य को बता रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं है कारण को एक मान करके वहां पर स्पष्ट किया है क्योंकि सुख दुख जो है वो रूप रस गंध में विद्यमान है, रूप रस है और सुख दुख उसके कार्य हैं रूप से सुख मिलता है ठीक है गंध से सुख मिलता है ऐसा वैसे तो मुख्य रूप से तो अर्थ तो यही है ना रूप रस गंध स्पर्श तो कई कारण को लेकर के कहेंगे कहीं कार्य को लेकर के कहेंगे है। नहीं, नहीं, नहीं नहीं जो शरीर है जिसको हम शरीर कह रहे हैं वो शरीर में ये तीनों आवश्यक है जिसमें आत्मा रहता हो ऐसा जो शरीर है उस शरीर में ये तीनों होंगे चेष्टा भी होगी इंद्रियां भी होंगी और अर्थ भी होंगे अर्थ, अर्थ का क्या वही सुख दुख कह सकते हैं जिन रूप रस रसगंध स्पर्श शब्दों को हम ग्रहण करते हैं और उनसे जो सुख मिलता है उसको उसका आश्रय भी शरीर है तो देखिए आत्मा को जब स्थूल शरीर मिलता है हा? तब ये सारी स्थितियाँ बनती हैं जब स्थूल शरीर नहीं मिलता है तो वहाँ सुख और दुख इन सबकी कोई अहमियत मतलब कोई महत्व तो नहीं है वहाँ पर क्योंकि आधार ही नहीं है शरीर ही नहीं, नहीं है स्थूल शरीर मुख्य कारण है मैं तो शरीर पूछना चाह तो केवल तो शरीर शरीर तो नाम है उसका नामकरण है यानी उस समूह का नाम शरीर रखा है ये स्थूल शरीर के लिए बात हो रही है सूक्ष्म शरीर की बात नहीं यहाँ पर कारण शरीर भी है सतोर स्तम ठीक है ना उसकी बात नहीं है यहाँ तो स्थूल शरीर की बात है क्योंकि स्थूल शरीर ही भोग का आधार है भोगायतनम का मतलब जिस शरीर की चर्चा कर रहे हैं ये स्थूल शरीर है ये वाला जो दिखने वाला ये स्पष्ट हो गया जी इंद्रियम ग्रहणाधिकम इंद्रिय क्या है तो कहा है इंद्रियम ग्रहणा घ्राणादिकम हा घ्राणादिकम इंद्रिया जो है वो घ्रान रसन चक्षु ये वाले पांच जन इंद्रिया विषय जातस्य ग्रहण साधनम उसी को स्पष्ट किया है इंद्री को विषय जातस्य ग्रहण साधनम जो विषय समूह है रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी जो विषय समूह है उस विषय समूह का या उस विषय समूह को ग्रहण साधनम ग्रहण करने का साधन है विषय समूह को प्राप्त करने का साधन ये इंद्रिय है फिर आगे कहा विषयस्तु ताभ्याम शरीर इंद्रियाभ्याम अवशिष्टम और विषय क्या है तो विषय को स्पष्ट कर रहे हैं ताभ्याम उन दोनों को छोड़ करके उन दोनों को किन दोनों को तो कहा शरीर इंद्रियाभ्याम अवशिष्टम शरीर और इंद्रियों से बचा हुआ शरीर को स्पष्ट किया इंद्रियों को स्पष्ट किया अब शरीर और इंद्रिय इन दोनों से अवशिष्ट बचा हुआ यत जो कुछ भी है क्या है वो पृथ्वी पृथ्वी तत्व है यह विषय है पार्थिव पार्थिवम और पृथ्वी से भरे हुए पदार्थ आप जल आप्यम जलीय पदार्थ तेज अग्नि तेजसम आग्नेय पदार्थ वायु वायव्यम और वायु से बने हुए पदार्थ ऐसा ये सब विषय है शरीर इंद्रििया अवशिष्टम उन दोनों से शरीर और इंद्रिय रूपी उन दोनों से अवशिष्टम जो बचाओ हुआ यत जो पृथ्वी है और पार्थिवम पृथ्वी से बने हुए पदार्थ आप है जल आप्यम जलीय पदार्थ तेज है अग्नि तेजसम आग्नेय पदार्थ वायु और वायव्यम वायु से बने हुए पदार्थ पृथ्वी तो स्पष्ट है ही पृथ्वी से बने हुए जितने भी आपको दिख रहे हैं सब पार्थिव कहलाते हैं जैसे मकान आदि जितने भी है ये सब पार्थिव है जल जल है और आप्यम जलीय पदार्थ आप जलीय पदार्थ क्या हो सकता है एक तो बर्फ़ हो सकता है और मेघ जो है ये जलीय पदार्थ है यानी और ओस जो गिरता है वो भी जलीय पदार्थ है इस तरह का भाप जो निकलता है बाष्प के रूप में ये सब जलीय है और तेज तेज है और तेजसम हम आग्नेय पदार्थ जिसने भी धातुएं हैं ये सब तेजस कहलाते हैं आग्नेय पदार्थ कहलाते हैं सोना चांदी तांबा जितने भी ये सब है इसको तेजस पदार्थ मानते हैं वायु वायु तो है ही और वायव्यम गैसेस जितने भी गैसेस है वो सब वायु से वायु के विकार है इस तरह का शरीरम तो पार्थिवम पृथ्वीलो के शरीर तो है पार्थिव है पृथ्वी लोक में रहता है आप्यम आपाम लोके और आप्यम जो जलीय पदार्थ है वो आपाम लोक में रहते हैं अब कहाँ रहते हैं इसका पता नहीं है बस केवल स्पष्ट इन्होंने ये इतना ही लिख दिया वो आप्यलोक में रहते हैं वो आप्यलोक क्या और रहता हो ऐसा भी तो अपने को पता नहीं है वरुण लोके तो कौन से पदार्थ हैं उसको वो वो वो तो पार्थिव है समुद्र नहीं समुद्र में मतलब पानी में रहने वाले पदार्थ कौन है वो मछली आदि वो भी पार्थिव है ऐसा ये सब पार्थिव ही है वैसे तो वरुण लोक को मतलब जली वरुण जल को भी कहते हैं तेजसम आदित्य लो के और आग्नेय पदार्थ जो है आदित्य लोक में रहते हैं वायव्यम मरुताम्लो के और वायव्य जो पदार्थ है वो मरुत लोक में रहते हैं बस कथन किया है ये विचारणीय है और खोजनीय है खोज करके अनुभव करना कि कहां पर हैं ये ये लोग सारे जीते मतलब पृथ्वी जो भी दुनिया में आप जहाँ पर रह रहे हो यह पृथ्वी लोग कहलाता है ये जो कहना चाह रहे हैं अपाम वरुन लोक के वरुण लोक वरुण लोक कोई अलग होगा पृथ्वी लोक जैसे है ऐसे वरुण लोक होगा ऐसे ही आदित्य लोक होगा ऐसे ही मरुत लोक होगा कोई कोई ऐसा स्थान विशेष होगा पता नहीं अपने बस कह रहे हैं ऐसा था था जो रहते रहते हैं तो तो रहते हैं तो जल में और वायु पक्षी होते हो नहीं नहीं वाले हैं हाँ बताओ तो अब वायव्य लोग कहाँ हैं मरुत लोग कहाँ है तो ऐसे ही ऐसे ही इनको वरुण लोग भी मान लो ना हाँ। जैसे आप वायव्य लोक आप मरुतलोक मान रहे हो ना कहीं ऊपर तो ऐसे ही आदित्य लोक को भी मानो कहीं पर भी मतलब आप कहीं पर भी तो ऐसे इन लोगों लोगों को भी मानो ना आदित्य लोक को मरुत मरुतलोक को और आप्य लोक को ऐसे भी मान सकते हो ना पता पता नहीं है ऐसा ये जो कहना चाह रहे हैं, हैं। अपने को पता नहीं है होगा कोई ऐसा लोक होगा क्योंकि संकेत तो स्वामी दयानंद के मिलते ही है ना ये ऐसे नहीं लिखे इन्होंने संकेत है, है कहीं ना कहीं आ, में, में। यानी महर्षि स्वामी दयानंद ने ये लिखा है ना कि और भी लोक लोकांतर कहीं पर भी हो सकते हैं ना परमात्मा की ये सृष्टि बहुत व्यापक है तो अपने को पता नहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे पृथ्वीलोक में पार्थिव शरीर प्रधान है ऐसे कोई वरुण लोक होगा कोई वहाँ जलीय शरीर प्रधान हो सकते हैं कहीं आदित्य लोक होगा वहाँ आग्नेय शरीर प्रधान हो सकते हैं अपना कौन बताए हाँ हाँ कौन स्वामी दे। तो, तो कहीं अपना वचन कहाँ से देंगे ऋषि जो भी लिखते हैं वो अपनी ओर से थोड़े लिखते हैं वो तो ब्रह्मा से लेके जयमिनी तक जो उन्होंने बोला है उसी की बात कहता हूं मैं अपनी कोई नई बात नहीं कहता उनका तो यही सिद्धांत है शास्त्रों की बात कह रहे हैं चले हम आगे सूत्रार्थ कारण द्रव्यों को बताने के पश्चात कारण द्रव्यों को बताने के पश्चात तत्त बता रहा अच्छा। कारण द्रव्यों को बताने के पश्चात पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य शरीर इंद्रियों और विषयों के रूप में शरीर इंद्रियों और विषयों के रूप में तीन प्रकार के हैं तीन प्रकार के हैं स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ कारण द्रव्यों को बताने के पश्चात पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य शरीर इंद्रियों और विषयों के रूप में तीन प्रकार के हैं हाँ जी शरीर और इंद्रियों को एक जो विषय है है है ही शरीर हाँ। शरीर शरीर इंद्रियों इंद्रियों में हाँ। उसमें शरीर अलग है इंद्रियां अलग हैं और विषय अलग हैं एक क्यों करेंगे जब तीनों अलग अलग है तो। जी, जी, देख रहे हैं तो शरीर के साथ भी शरीर के साथ शरीर में इंद्रियां रहती हैं अब शरीर में आत्मा भी रहता है, अब उसको भी उसी के साथ जोड़ देंगे ऐसे थोड़ा करेंगे नहीं कार्य द्रव्य तीन है तो तीन ही बताए ना दो बता करके फिर आप उसकी व्याख्या करो तो सीधा ही तीनों तीन बता दो ना क्या दिक्कत है और है ही है स्पष्ट है शरीर अलग है इंद्रियां अलग है विषय अलग है और ये प्रचलन में है ही है फिर उसको एक करके क्यों बताएँ हाँ जी नहीं वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है कई इंद्रियाँ कार्यरत नहीं होती हैं मतलब अंधा है तो आँख कार्यरत है कोई गूंगा है तो वाघ वाणी वाले, वाघ इंद्रिय कार्यरत नहीं है ठीक है ना कर्ण इंद्रिय कार्यरत नहीं है ऐसा होता है ना मतलब कान भी मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा है उसको और बोल भी नहीं पा रहा है और देख नहीं पा रहा है तो कई इंद्रियाँ कार्यरत नहीं रहते उसमें तो कोई आपत्ति नहीं इंद्रिया तो अलग ही हैं, हाँ इंद्रियों को अलग ही बताया जा रहा है शरीर को अलग बताया जा रहा है, इंद्रियों अलग को अलग बताया जा रहा है और विषयों को अलग बताया जा रहा है चलें, जैसे पृथ्वी से कोई इसको कहते हैं, जो मूल तत्व किसको ये जो पृथ्वी मटका बनाते थे पार्थिव बोल बोल मिलता नहीं।, नहीं मिलता नहीं वो एक अलग बात है यौगिक रूप में बोलने में क्या आपत्ति है चले वहारीराधिकम कार्यम यथ खलु उत्तम एक एक अहोस्वित अहोस्वी इति अत्र उच्यते एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है शरीरादिक कार्यम जो शरीरादि कार्य द्रव्यों की बात आपने कही है यु उक्तम जो आपने कहा है प्रश्न ये हमारा एक एक द्रव्योपादनक क्या ये शरीर जो बताएं ये एक एक द्रव्य उपादान वाला है ये यानी इसका उपादान कारण एक ही द्रव्य है अहोस्वित अथवा पंचभूतोपादानकम ये पांचों भूत इसके उपादान कारण है उपादान कहते हैं रॉ मटेरियल को मतलब शरीर जो बना है इस शरीर का मूल कारण रॉ मटेरियल एक है एक ही तत्व है अथवा पांचों महाभूत है ये प्रश्न है ठीक है प्रश्न स्पष्ट हो गया अब इसका समाधान सूत्रकार कर रहे हैं बोलिएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाण संयोग से अप्रत्यक्षवाद न विद्यते वो ये कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाण कुछ प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों का जो संयोग है वो प्रत्यक्ष ना होने से पंचात्मकम ना विद्यते कोई भी पदार्थ पंचात्मक नहीं है यानी पांचों उपादान कारणों वाला नहीं है ये इनका प्रतिपादन है भाष्य को देखिएगा पृथ्वी जल अग्नि नाम प्रत्यक्षा नाम पृथ्वी जल अग्नि जो कि प्रत्यक्षा ये प्रत्यक्ष होने वाले हैं वायु आकाशयो अप्रत्यक्षयोश्च और वायु और आकाश ये अप्रत्यक्ष हैं यहाँ प्रत्यक्ष से ले रहे हैं नेत्रेंद्रीय प्रत्यक्ष पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों पदार्थों का नेत्रेंद्रीय से प्रत्यक्ष होता है और वायु और आकाश इन दोनों का नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों पदार्थों का दोनों प्रकार के पदार्थों का संयोग से कलु अप्रत्यक्ष इन दोनों प्रकार के पदार्थों का जो संयोग है उस संयोग का प्रत्यक्ष ना होने से पकड़ में आ रहा है आपको जो कहना चाहते हैं अब देखिएगा ये दो पदार्थ हैं इन दोनों का जब हम संयोग करते हैं तो दोनों का संयोग प्रत्यक्ष हो रहा है हमको हो रहा है ना क्योंकि ये दोनों नेत्र इंद्री से प्रत्यक्ष है अब एक ये है और एक वायु है दोनों का संयोग हो रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है हमको नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो तीन पदार्थ तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं आंखों से और दो पदार्थ तो आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों का जब संयोग होता है उस संयोग के प्रत्यक्ष ना होने से ये कहना चाहते स्पष्ट हो गया अप्र अप्रसिद्ध अप्रसिद्धत्वाद अप्रसिद्धत्वाद प्रत्यक्ष ना होने से या असिद्ध होने से इन दोनों दोनों प्रकार के पदार्थों का संयोग प्रसिद्ध ना होने से पंचात्मक अर्थात पंचभूतोपादानक पंचात्मक इसी को खोला है पंचभूतोपादानक शरीरादीक कार्य नास्ती शरीर आदि जितने भी कार्य पदार्थ है इनका उपादान कारण पांचों भूत नहीं है इसको कहेंगे पंचो पंचभूतोपादानकम शरीरम नास्तिक पंच महाभूतों पंच महाभूत महा उपादान कारण वाला शरीर नहीं स्पष्ट हो गया जी शरीर ये जो शरीर है इसका उपादान कारण पांचों महाभूत नहीं है ये कहना चाह रहे पकड़ में आ रहा है पंक्ति को समझ लीजिएगा हाँ। पंक्ति को समझ लीजिएगा आगे बताएंगे अगर पांचों महाभूत पांचों महाभूत अगर इसके उपादान कारण होते तो क्या समस्या आती उसको बता रहे हैं संयुज्य ही द्रव्याणी कार्य से भजन्ते संयुज्य ही संयोग होकर के ही द्रव्याणी द्रव्य कार्यस्य से भजन्ते भजनते कार्य के उपादान के रूप में वो सिद्ध होते हैं यानी जब पांचों महाभूत तो जब संयुक्त तो हो जाएंगे संयुग संयुक्त तो हो जाएंगे तभी तो वो उपादान कारण वाले बनेंगे ठीक ना जब संयोग ही नहीं हो रहा है तो उपादान कारण कैसे बनेंगे वो ये कहना चाहते हैं संयोग हो रहा है जी पहले पूरा पढ़ लो संयुज ही द्रव्याणी कार्य से उपादानत्व भजनते संयोग होकर के ही जो द्रव्य है वो कार्य के उपादान कारण के रूप में बनते हैं स्व कार्य व उत्पादयती अथवा यूं कहिएगा अपने कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करेंगे संयुक्त होकर के प्रत्यक्ष संयोगो अप्रत्यक्ष असंभव वो कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों का संयोग असंभव है होता नहीं है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों का संयोग नहीं होता है ऐसा वो कहना चाहते प्रत्यक्षा नाम मूर्ति मूर्तिमता ही संयोग प्रत्यक्षाण मूर्तिमताव्य प्रत्यक्ष होने वाले मूर्तमान पदार्थों का ही संयोग होना चाहिए तस्मा शरीरादीक न पंचभूतोपादानक इसलिए शरीर जो है पांच पाँचभूत उपादान वाला नहीं है पंचभूत संयोगजन्य वा अथवा ंचभूत से उत्पन्न होने वाला नहीं हो सकता शरीर शरीर आदि कार्य पदार्थ पांच उपादान वाला नहीं है यह इनका प्रतिपादन है देखिए प्रश्न ये कि इस शरीर का उपादान कारण क्या है तो कहते हैं पृथ्वी तत्व इस शरीर का उपादान कारण है मतलब पार्थिवम शरीरम जो कह रहे हैं ना तो इसका उपादान कारण क्या है पृथ्वी तत्व है ये मानते हैं न्याय वैशेषिक पार्थिव मतलब पृथ्वी को उपादान कारण मानते हैं अगर पांचों होते तो वो दिखाई देना चाहिए हाँ जी वैसे भी रहे तो तो तो फिर जब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षों का संयोग होता है अप्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष या या हो तो हो जाए या प्रत्यक्ष हो जाए प्रत्यक्ष दोनों में से कोई एक स्थिति नहीं आपके साथ वैसे संयुक्त है वो अलग बात है पर उपादान कारण नहीं है प्रश्न तो ये है कि उपादान कारण शरीर में जल जल तत्व भी है संयोग के रूप में उपस्तंभक कारण तो है जैसे रोटी बनाते हम रोटी किस चीज़ की है आटे की है पानी की रोटी नहीं है हाँ याद रखना पानी कोई उपादान कारण नहीं है वो केवल उपस्तंभक के रूप में कारण बन रहा है पकड़ में आ रहा है घड़ा जो है मिट्टी से बनता है घड़ा घड़े का उपादान कारण मिट्टी है न कि जल है न वायु है ना आकाश है फिर भी वहाँ पर वो सहयोग जरूर करते हैं उसको उपस्तंभक के रूप में एकत्रित रहने के लिए पानी का सहयोग लिया जाता है वायु का सहयोग लिया जाता है अग्नि का सहयोग लिया जाता है इस रूप में है लेकिन घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी ही है ऐसे ही शरीर का उपादान कारण तो पृथ्वी ही है बाकी जल अग्नि आदि इनका सहयोग भले होते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं ये इनका अभिप्राय है अधिक मात्रा में नहीं वो आप उसमें मत जाइए न्याय आ, क्या नाम है सांख्य में मत जाइएगा सांख्य में तो पांचों को मानते हैं ठीक है ना पर न्याय वैशेषिक में पृथ्वी को मानते हैं पार्थिवम शरीरम लोक में भी यही प्रचलित है इनके पार्थिव शरीर को जलाया जा रहा है ठीक है ना सुना है ना आपने तो है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसका आ, वो भी बोला जाता है भले बोला जाता है दोनों दोनों प्रसिद्ध हैं पर न्याय वैशिष्य की दृष्टि से इसको पार्थिव माना जाता है घड़ा को कहते हैं कहाँ जल तत्व तो है, है।, है? कारण में कहा है जब में, वो तो सहयोग कर रहा है ना आपका सहयोग हो रहा है उसका हाँ जी तो ऐसा है पहले इस बात को समझ लीजिए उसके संगठन के लिए उपस्थम के रूप में वो कारण बन रहा है वैसे उपादान कारण नहीं है वो इस बात को समझो उसको जोड़े रखने के जोड़ने के लिए कारण है वो आपके के के क्या? आपके भी आपके शरीर शरीर भी के में कैसे क्या आपके शरीर को तो हमने हटा दिया है ना वो तो अभी विचार नहीं है विचार है नहीं और क्या, हमारे सामने कोई आपके शरीर और आग्ने शरीर और इस तरह का कोई दिख तो नहीं रहे ना उसके बारे में हमको क्या विचार करना तो नहीं नहीं। किसकी किसकी वायवी बॉडी तो की अब देखिएगा तो तो पूछ तो ऐसा है वो अभी विचार है कि ये आग्नेय शरीर कैसे होते हैं वायवी शरीर कैसे होते हैं ये कथन हो रहा है हमको तो पता नहीं है ना कहाँ पर होते हैं कैसे होते हैं वर्णन है ये मैं नहीं आया नहीं बोल रहा हूँ आया होगा हमें कोई आपत्ति नहीं है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ उसको विचार पर रख रहा हूँ कि भाई उसके बारे में हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ऐसा होते हैं तो जिसमें भी आया है अभी में तो आपके आपके शरीर शरीर जो जो को किस तरह का कौन? किसको आप समझ नहीं रहे हैं नहीं समझ रहे ये तो हमें पता ही नहीं है ना जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में क्या बताऊंगा आपको वही तो कह रहा उसकी मिट्टी को उपस्थम मान लो या और कोई तो वहाँ तो जलीय शरीर है ना जल का होगा नहीं मैं जल को थोड़ा मान रहा हूँ उपष्टम्भक के रूप में आप जो जलीय शरीर होगा होगा क्या हो मेरे को पता नहीं आप आप वेद से पूछो जब जिसके बारे में मेरे को पता नहीं मैं उसके उत्तर कैसे दूंगा आपको पकड़ में आ रहा है वो तो बोला जा रहा है कि आपके शरीर होते हैं जे और आग्नेय शरीर होते हैं वायव्य शरीर होते हैं होते होंगे मेरे को पता नहीं है जिसके बारे में पता नहीं वहाँ उपस्तम्भ क्या होता है मैं कैसे बताऊंगा जिसके बारे में है वो तो बता रहा हूँ ना बस उसी में रहो ना आप उसके बारे में सोचते रहे ना आप वेद पढ़ रहे हैं तो पढ़ो आप निरुक्त के माध्यम से समझने का प्रयत्न करो अच्छी बात है ये तो हम कह ही रहे हैं हाँ वो तो अलग बात है मतलब अग्नि जो है वो भी उपस्तंभक के रूप में काम कर रही है वायु भी उपस्तंभक के रूप में उपस्तंभक का मतलब वो सहयोग कर रहा है वायु आकाश अग्नि जल ये सब जो है ना उस घड़े के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस रूप में पर उपादान कारण तो मिट्टी है घड़े का ऐसे उपादान कारण पानी नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूँ पकड़ में आ रहे हैं अब आपको इतना है बस इतना ही समझना है हाँ भाई अधिक है, है।, है तो आप उसको भी बताओ ना इसमें उपादान कारण के रूप में पानी क्या है बहुत कम मात्रा में है तो नाम मात्रा जिसको नाम मात्र कह रहे हो वही तो उपस्तंभक के रूप में संयोग है उसका तो निषेध नहीं कर रहे हैं ना पर उपादान कारण तो वह मिट्टी बताए मिट्टी गढ़ा जो है वो मिट्टी का गढ़ा बोला जाता है मिट्टी वहाँ पर विद्यमान है वो उपादान कारण है बाकी तो उसका सहयोग आपने लिया है ये बात है ऐसे शरीर में ही ऐसा माना जा रहा पा, है है है शरीर अधिक भाई इसको ऐसा नहीं कहो <laughs> वो आप सांख्य के अनुसार बोल रहे हो सांख्य में ऐसा माना जाता है इसके अनुसार प्रमाण से विरुद्ध हो रहा है क्यों। आपके कथन इधर उधर मत जाइए प्रमाण के अनुसार बताइए प्रमाण ये कहता है ऋषि ये कहता है इसको पार्थिव शरीर कहते हैं उसको दूसरे को उपादान कारण नहीं मानते हैं फिर आप जबरदस्ती को मनवाना चाहते हो उसका ठीक है जी सूत्र का से लगते वो मेरे को पता है वह न्याय दर्शन जो भी है वो मेरे कुछ वहाँ जो कहा है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ पर सुनिए वो न्यायदर्शनकार का गौतम का मत यह है कि वो पार्थिव मांगते हैं बाकी लोगों का उन्होंने निषेध नहीं किया पर उनका अपना मत तो पार्थिव है ये बात कही जा रही ऐसे वैशिष्टिक का मत भी पार्थिव है ये है हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ प्योर पृथ्वी हा, हा, तत्व तो कोई उपादान कारण माना जा रहा है ना यहाँ पर एक भौतिकम ही माना जा रहा है पांच भौतिकम नहीं माना जा रहा है जी कौन सी पंक्ति जी देखे कहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असंभव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पदार्थों का संयोग नहीं होता है, है। नहीं होता। मतलब यहाँ ये यह जो कहना चाह रहे असंभव शब्द से उस तरह का हो ही नहीं सकता हो संयोग मतलब वो दिखता नहीं हमको उसका संयोग और ना इस शरीर में ऐसा है बस इतना मान लीजिएगा है नहीं दिखता इसका मतलब नहीं होता, हम ये नहीं कहना चाह रहे मतलब यहाँ असंभव है उनका संयोग नहीं होता है इस शरीर में ये इसका कथन है तो क्या समस्या करना है आप उसको पकड़ करके रख हो? के होता है इदम पृथ्वी न वहाँ मुख्य बात है उपादान कारण उस पूरे प्रकरण को पढ़िए संयोग का मतलब संयोग का निषेध किसी ने नहीं किया उसका हम तो तो तो तो मना ही नहीं नहीं नहीं कर रहे, बात के बात केवल उपादान कारण की हो रही है। है। तो पृथ्वी तो तो कोई बन सकता, तो तभी सकता तभी तो तो क्या मतलब? नहीं उसकी तो? किसी भी चीज से आप उससे तो तो तो तो मिलाना ही पड़ेगा आपको ये ये, ये ये जो ये जो पृथ्वी लोग पृथ्वीलोक में पार्थिव शरीर होते हैं आप लोक में जलीय शरीर होते हैं देखिए प्रदानता अप्रदानता को हटाइए केवल इतना आपको समझना है यूं तो आपका संयोग का मतलब है संयोग वो संयोग तो आपको सब जगह मानना ही है पर सब जगह संयोग मानते हुए उपादान कारण किसको मानोगे पांच को मानोगे या एक को मानोगे तो एक को माना जा रहा है बस इतना समझ लीजिएगा संयोग का निषेध हमने नहीं किया है ना ना तो न्याय दर्शन ने संयोग का निषेध किया है ना वैशेक दर्शन ने केवल उपादान कारण का निषेध कर रहे हैं उसको पकड़ो अब रोटी बनाना है अब रोटी का रो मटीरियल क्या है अब ये थोड़ा बताएंगे रोटी का रो मटीरियल आटा है पानी है वायु है इसे थोड़ा बताएंगे आटे से बनाए आटा उसका उपादान कारण है पानी का संयोग हमने पानी को मिलाए बिना रोटी नहीं बन सकती हाँ बिल्कुल सही बात है पर पानी उपादान कारण नहीं है रोटी का, का नहीं। उसको ऐसे कहते नहीं तो तो तो तो तो तो संयोग तो तो तो अलग चीज होता है उपा, उपादान कारण अलग होता है इस बात को समझो हाँ इस बात को आप समझो उपादान कारण अलग होता है संयोग अलग होता है संयोग तो किसी का भी ले सकते आप ठीक है ना बात चल रही उपादान कारण कार्य पदार्थ का उपादान कारण कौन है आटा है रोटी का जल नहीं है पर जल का सहयोग लिया जाता है ऐसा अग्नि का सहयोग लिया जाता है ठीक है कारण कारण की जिसके नहीं बन सकती चीज वो है क्या मतलब जैसे आटे के रोटी नहीं बन सकती हाँ जी तो बाकी कोई तो मतलब ही नहीं रहा पानी पानी के बिना ना भाई ऐसा है देखो जितने भी कारण हैं उन सब कारणों के बिना कोई भी कार्य पदार्थ नहीं बन सकता निमित्त कारण के बिना साधारण कारण के बिना उपादान कारण जितने भी कारण उसमें लागू होते सब कारणों के बिना कोई भी कार्य पदार्थ नहीं बन सकता पर उपादान कारण तो वही होगा जो उसका वास्तव में होता है बिना कर्ता के सहयोग के रोटी नहीं बन सकती पर कर्ता को आप वहाँ उपादान कारण थोड़ा मानेंगे साधारण कारणों के बिना रोटी नहीं बन सकती है तो उनको थोड़ा आप उपादान कारण मानेंगे वो तो साधारण कारण है वो उसका सहयोग दे रहे हैं पानी अग्नि ये सब सहयोग दे रहे हैं पर रोटी का उपादान कारण तो आटा है घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी है ऐसा कपड़े का उपादान कारण तो रुई है ऐसा ऐसे शरीर का उपादान कारण पृथ्वी है पृथ्वी तत्व तो है बाकी सहयोग तो सबके हैं हम मना नहीं कर रहे हैं तो, तो है, है तो। पहले आपके शरीर तो दिखाओ फिर बाद में बताऊंगा आपको जिसके अच्छा। बारे में आप आप सिद्ध नहीं कर सकते उसको क्यों जो जो सिद्ध पदार्थों को तो आप समझा नहीं पाए अब असिध पदार्थों को समझा रहे हैं ये ये तो ना तो क्यों ये तो सिद्धि है आप नहीं मानते मैं क्या करूं ये तो सिद्ध है सब लोग मानते हैं हाँ जी जी जो जो ये शरीर है है इसके अंदर जो जल है, इसको क्यों सा की में तो सा कौन सा कारण कौन सा जल हाँ सत्तर क्या अस्सी मान लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं अस्सी प्रतिशत वैसे मानते ही है अस्सी पचासी पे जल को कौन सा कारण मानेंगे वैशिशिक भाषा में वैशिष्टिक भाषा में भाषा में तो ये संयोग कारण मतलब उपस्थम कारण है। तीन कारण कारण कारण इनमें से कौन सा हैल जल। जल। जल। असमवाय तो वैसे नहीं बनता है क्यों? क्यूँ बताया था कि निमित्त कारण कारण। चेतन चेतन जब तक ये तक ये रहेगा, रहेगा तब उसके साथ कारण, जैसे का बताया नहीं चेतन नहीं, निमित्त कारण तो होता ही है हाँ। यह साधारण कारण मान लो सहयोगी कारण मान लो उपस्तम कारण मान लो ऐसा वैशेषिक दर्शन के अनुसार जल अलग पृथ्वी अलग नहीं जो भी दिख रहा है है। वो सब पृथ्वी तत्व ही ये अलग अलग अलग करने कौन कर रहे हैं? हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पार्थिव शरीर अलग है तो यहाँ तो जिसको जल कह रहे हैं जिसको अग्नि कह रहे हैं वो ये दिखने वाले थोड़े हैं वो तो परमाणु वाले हैं एक और, और न तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं सूत्रकार क्या मानते हैं आप तो भाष्य को को। पढ़ रहे हैं। का बोले ये ये नहीं है है है जी जी। जी मैं मानता आपकी बात सूत्रकार कथन कि शरीर पार्थिव और उनकी व्याख्या करते हुए जिनमें जो व्याख्या किया है वो चातुर्भतिकम त्रिभौतिकम पांच उनकी व्याख्या है ये इसको कथम के, इसके में पांच कर पांच, कर पांच को लेकर के वाक्य व्याख्या व्याख्या ना ना ये ये करके है इसके सूत्र की तो ठीक है ठीक है पार्थिव को ही माना है ना वहाँ पर पांच भौतिक माना है मुख्य प्रधानता और और जल भी कारण कारण कारण कारण तो ही बनेगा निमित्त मान सकता भाषा में शरीर पार्थिवम पार्थिवम शरीरम कह करके दिया है ना वहां पर सूत्रकार ने नहीं। नहीं। आप बताओ क्या है आप, आप बता रहे हो तो आपकी मुख्यता न होने से कौन? ये, भी ये, ये ये मुख्यतः नहीं उपलब्ध गुणांतर गुणांतर ना के उपलब्धि ना होने से पार्थिवम शरीरम का है कि दूसरे गुण ना उपलब्ध होने से शरीर पार्थिव है ये इसका विपरीत है अन्य गुणों की प्रधानता ना वो तो पढ़ाने वाले ने पढ़ाया होगा ना वहाँ तो स्पष्ट शब्द है गुणांतर गुणांतर की अनुपलब्धि होने से शरीर को पार्थिव मानना चाहिए हाँ जी मतलब गौतम जी जी वाला वाला तो नहीं नहीं तो गौतम भी उसी के अनुसार तो कह कह रहे हैं जी तो अरस नहीं ये मुख्यता आप बोल रहे हो ना वहाँ पर वो मुख्य वादसाइन जी क्या बोल रहे मुख्यता की बात कर रहे हैं क्या जी मेरे को दे दो आप मेरे को दे दो पृष्ठ संख्या बताइए तीन अभी आपने निकाला था नीन तीन सौ उनतीस अच्छा हाँ गुणांतरोपलब्धे तत्र गुणे त्र मषर पार्थिव गुणांतरोपलब्धे गुणपलबंधवती पृथ्वी गंधवच शरीर अबादीनागंध अगंधवा तत् प्रकृत गैद हाँ तकृति अगंध सिया इद् अबादी अबादी असंपृक्त पृथिव्या आर चेष्ट्रिया्रय आश्रय्भाव कलपते इत पंचा भूताग सी शरीर अर्थात से रहित आदि तो नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं नहीं ये देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं गंधवती पृथ्वी गंधवच शरीर आबादीना अगंधव अबादी बिना गंधवाला गंधवाला होने से तत् प्रकृति अगंधम सै उनकी जो प्रकृति बिना गंधवाली होनी चाहिए न तो इदम आबादी भी असंपृक्त ठीक है ना पृथिव्या आरब्ध आबादी के असंपृक्त नहीं है आबादी से रहित नहीं है ये जो कहना चाह रहे हैं ना उस उसी बात को आगे समझाया है आबादी भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्ध न चेष्टेन्द्रिया आश्रय भावेन कल्पते भाव कलता पंचाण संयोगे सती शरीर बवती पंच पाँचों बूतों के संयोग होने पर शरीर होता है या संयोग को स्वीकार किया जा रहा है ना कि उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, है तो इधर उधर मत जाइए इधर उधर मत जाइए पूरे भाष्य को पढ़िए आपको समझ में आएगा पूरा भाष्य कहता है शरीर तो पार्थिवी ही है परंतु हम उनके संयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं जब तक उनका संयोग नहीं होगा तब तक शरीर नहीं बनता उनका संयोगम स्वीकार करते हैं ना कि उपादान कारण स्वीकार करते हैं बात कही जा रही है इधर उधर इधर उधर मत जाइए पंचान भूतान संयोगे सती ये जो कह रहे हैं ना वो तो भाषा की दृष्टि से ये बात है ऐसा नहीं कि भई पृथ्वी है तो चारों के बिना संयोग से नहीं बनता ये नहीं कहना चाह रहे तो पांचों का संयोग है वहाँ पर यानी उस पृथ्वी तत्व के साथ साथ उनका भी संयोग है इसका ये अभिप्राय है चारों हैं हैं पांचों पांचों ना फिर वहीं पर बात पर जब आप आप वक्ता के अभिप्राय आपने मीमांसा पढ़ी है ना वक्ता के अभिप्राय ब समझ लीजिएगा वक्ता ये कहना चाहता है कि मानुषम शरीरम पार्थिवम मनुष्य का शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है ठीक है ना फिर वागे जल करके जो पंचानम भूतानाम संयोग जो कह रहा है वहाँ पर उन पंचानम भूतानाम का अर्थ आप ये नहीं कहेंगे पांचों का या पा, उपादान तत्व के रूप में कारण है अगर ऐसा है तो वो पार्थिवम नहीं कहते फिर पांच कम, पहले बात को सुन लो पांच कम कहते पिर, पिर नहीं कह करके संयोग जो कह रहे हैं तो वहां बाकी भूतों का संयोग स्वीकार करना है ये इसका अभिप्राय है ना कि आप पांचों का संयोग बोल लो इसका मतलब पांचो उपादान कारण ऐसा नहीं कह सकते अगर वहां पांचों उपादान कारण कहेंगे तो पार्थिवम कहना व्यर्थ हो जाएगा उनका वाक्य तो आप तो तो तो कहने पर नहीं हम तो दूसरा लग रहा हमारा मुख्यतः पृथ्वी तत्व आपको ये बताना पड़ेगा कि भाष्यकार ने कहा इसको मुख्य माना है मुख्य बाना है और गोन उनको बना ये बताना पड़ेगा ना मुख्य कहाँ बाना है तो पर, अनेक तदिद अनेक भूत प्रकृति शरीर अगंधम अरसम है ये पार्थिव मेरी बात को सिद्ध कर रहा है क्या कर रहा है इनमें लेकिन नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे स्पष्ट पंक्ति है तदिदम अनेक भूत प्रकृति यदि इसको अनेक भूत प्रकृति कहेंगे शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनविधाना ये कहना चाह रहे हैं अगर ये पांचों भूतों को मानते हैं तो शरीर में शरीर भी अरूप वाला होता शरीर भी अरस वाला होता शरीर भी अगंध वाला होता पर शरीर ऐसा नहीं है इसलिए पार्थिव शरीर है ये कहना चाह रहे हैं ऐसा को अगंध वाला मानना चाहिए अगंध वाला तो है ही नहीं है जब आ, आ, जल तक तो इसको उपादान मानेंगे तो जल में तो गंध नहीं है तो शरीर अगंध वाला आप दिखाइए ना अगंध वाला दिखा नहीं सकते शरीर में आप अग्नि तत्व को कारण मानते हैं तो अरूप वाला शरीर होना चाहिए अरूप वाला भी नहीं है अस्पर्श वाला भी नहीं है सब है ना, सब है ना। उसका जो गुण है उसका जिस जिसमें जो गुण नहीं है वो गुण इसमें दिखना चाहिए ना वो है ही नहीं है जो दिख रहा है वो सब पृथ्वी का दिख रहा है इसलिए पार्थिव यह कहना चाहते हैं होना, होना रस जब देखिए ये ये जो ये जो कहना चाह रहे हैं ना शरीरम अगंधम ठीक है ना अरसम अरूपम अस्पर्शम ये ये सारा इसमें शरीर में नहीं शरीर में ये होने चाहिए पर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है? आ, आ, रूपम का आ, बिना रूप का शरीर है क्या ये अब रूप, रूप में? में? आप, आप ये इसको ये समझ लीजिएगा शरीरम अगंधम जो कहा है ना शरीरम अगंधम का मतलब है गंध जिसमें नहीं है किसमें नहीं है गंध पानी में नहीं है जल में नहीं है तो जल इसका उपादान कारण है तो शरीर में अगंध होना चाहिए यानी गंध नहीं होना चाहिए ये कहना चाहते हैं शरीर में रूप नहीं होना चाहिए क्योंकि रूपगुण जल का नहीं है रूपगुण वायु का नहीं है रूपगुण आकाश का नहीं है और ये सब उपादान कारण इसमें है तो इसमें भी रूप नहीं दिखना चाहिए इसमें गंध नहीं दिखना चाहिए इसमें ये नहीं दिखना चाहिए ये इसका अभिप्राय है पर ऐसा होता नहीं है इसलिए पार्थिव है शरीर ये कहना चाहते हैं यहाँ पर नहीं आ रहे पकड़ में ना इस पंक्ति को आप शांति से पढ़ेंगे ना आपको स्पष्ट हो जाएगा इतना स्पष्ट लिख रहे हैं अनेक हैंकूत प्रकृति यदि इसको शरीर को अनेक भूत यानी पांचों भूतों वाले प्रकृति अगर मानते हैं तो शरीरम अगंधम होना चाहिए अरसम होना चाहिए अरूपम होना चाहिए अस्पर्शम होना, होना चाहिए क्यों होना चाहिए प्रकृति प्रकृति के अनुसार होना चाहिए ना तो पर ऐसा शरीर नहीं है शरीरम ये कहना चाहते हैं भाई यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है की बराबर मात्रा में कम ज्यादा मात्रा में है तो तो नहीं ठीक है पांच भौतिक अगर आप मानते हैं तो भाष्यकार का और सूत्रकार का आप दिखाइए कि कहाँ मानते हैं पांच भौतिक पांच तो तो पर वहीं पर सही संयोग को संयोग का मतलब उपादान कारण के रूप में नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर इस बात को समझ रहे संयोग को तो स्वीकार कर रहे हैं उपादान कारण के रूप में अगर स्वीकार किया जाता हुआ कोई सूत्र कोई भाष्य हो तो आप बताइएगा न सूत्रकार कहते हैं और नाष्यकार कहते हैं नहीं कह रहे हैं वो तो, तो बता दीजिए कि जो शरीर में जल है है वो कौन कौन सा सा कारण कारण बन बन रहा रहा संवाय या में से भाई इस शरीर को जल को वो अलग नहीं कर रहे ये सब पार्थिव है मतलब जो भी जल, जल आपको इसके अंदर दिख रहा है वो पार्थिव है वो तो जल तक केवल जल नहीं है और क्या जो भी तो जो भी, भी दिख, दिख, दिख रहे हैं था था। आपको जो भी आपको दृष्टि गोचर है सब पार्थिव है जलों में जलत्व पार्थिव में कैसे कहूंगा <laughs> क्योंकि आप आप शरीर में जो जल तत्व के रूप में आप 80 प्रतिशत निकाल रहे हो ये आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से आप निकाल रहे हो नहीं जल जल है वो कौन सा कारण कारण बनेगा कौन सा वो तो संयोग है जल का यहाँ पर के रूप में कारण कारण बन रहा है संयोग कौन सा बनेगा देखिए असमवाई तो द्रव्य बनता नहीं है वहाँ साधारण निमित्त चेतन ही बनता है ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए निमित्त तो अग्नि को भी माना है ना वहाँ पर काल को भी माना है अग्नि को भी माना है निमित्त कारण बन सकते हैं हाँ निमित्त बन इसमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि निमित्त कारण तो केवल चेतन ही होता है ऐसे मैंने कभी प्रतिपादित किया क्या नहीं नहीं मैंने कहीं प्रतिपादित किया क्या कि निमित्त कारण केवल चेतन ही होता है ऐसा तो मैंने नहीं कहा होगा अगर अगर मान करके भी चले मैंने कहा हो तो बदल दूंगा ना मैं अपनी बात को पहली बात तो मैंने नहीं कहा अगर कहा होता तो बदल दूंगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है चले नहीं तो संशय तो आपको रहेगा मैं उसका निषेध थोड़ा कर रहा हूं कि आपका संशय मिटा ही दूंगा मैं प्रश्न तो केवल इतना ही चल रहा है कि शरीर पार्थिव है न्याय दर्शनकार वैशिषिक दर्शनकार पार्थिव ही मानते हैं बाकी उपस्त के रूप में संयोग के रूप में तो सभी को माना ही रहे हैं उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जो जो भी भी संसार संसार में में दिख रहा है है हाँ है। सब कुछ जी। तो अभी तो अब तक तो जो भी दिख रहे हो पार्थिव द्रवी ही दिख रहे हैं है नहीं ये कहाँ हैं शरीराधिकम शरीराधिकम से लेकिन शरीर है सूर्य है चंद्र है या दूसरे है। जो पदार्थ हैं उसकी बात हैं, केवल है केवल जल को लेकर हाँ सूर्य को छोड़ दो आप बाकी <laughs> बाकी पदार्थों को ले लो पत्थर है पत्थर को ले लीजिएगा और शरीर को ले लीजिएगा जो भी दिख रहे हैं ये शरीर में उसको तो मानते हैं ना धातुओं को तो आगने ही मानते मानते हैं हैं पर पदार्थ तो है। शरीर, शरीर तो पार्थिव है जैसे वृक्ष हैं हैं पत्थर है, ये सब, ये सब पार्थिव है और धातुओं को तो आगने ही मानते हैं यहाँ पर और इसमें किसी का तो क्या जब मिलेगा तब देख लेंगे ना मिल रहा है क्या तो भाई वो उस सिद्धांत के सिद्धांत अलग अलग है ना दोनों का सिद्धांत है इस समान शास्त्र में कोई विरोध आपको दिखता है तो बताइएगा हम तो हमें हम हम तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सांख्य के अनुसार ये पांच बौद्धिक नहीं है सांख्य के अनुसार तो पांच बौद्धिक है हमें कोई आपत्ति नहीं है तो सारे गा गा गा हम वहाँ उसके अनुसार है हमें कोई आपत्ति तो नहीं है हम तो वैशेषिक के अनुसार बता रहे हैं जमीन आसमान का भेद है उनका सिद्धांत अलग है इनका सिद्धांत अलग है इस विषय में क्या क्या दृष्टि है? अब आप नई बात क्यों कह रहे हैं हम तो केवल पृथ्वी यानी पांच महाभूतों को मूल उपादान कारण मान कर के चल रहे हैं यहाँ पर तो और यहाँ पर शरीर को पार्थिव मान रहे हैं ऐसा कोई मेजरमेंट मेरे पास में नहीं देखो देखो जी ये प्रत्यक्ष आपको दिखाता हूँ ऐसा तो है ही नहीं हम तो तो शब्द प्रमाण के आधार पर चल दी दी रहे दी रहे रहे हैं हैं पांच जो कह कह हो हम्म और ये पार्थिव क्यों इसमें कारण सांख्य के अनुसार तो वो पांचों बूथों के बिना कोई पदार्थ नहीं बनता है कि ये अब फिर इधर मत लाओ। अब अब सांख्य के बात कर रहे हो तो सांख्य के अनुसार सुनो ना फिर ठीक देखिये इधर उधर मत जाइए आप केवल सांख्य के अनुसार बात करो फिर न्याय को इसमें उसमें मत लाइए दोनों का सिद्धांत अलग अलग है तो दर्शन है, उसका सिद्धांत अलग है यहाँ का सिद्धांत अलग है आप उसके अनुसार पूछते हैं तो वो पांच हैं। हैं। तो कह सकते हैं क्यों क्योंकि उनकी दृष्टि अलग है इनकी दृष्टि अलग हाँ जी दृष्टि पाँचों महाभूतों का शरीर बनता है उनका सिद्धांत है और पाँचों उपलब्ध होते हैं उनके सिद्धांत में हाँ तो वो ऐसा ऐसा मानते मानते हैं नहीं था। हैं भाई इनकी दृष्टि में ये पृथ्वी तत्व को मानते हैं और उनका आपस में इस तरह का संयोग नहीं होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षों का ये तो कह रहे हैं न प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नम संयोग से न विद्यते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पदार्थों का संयोग ना होने से वो शरीर पार्थिव पंचात्मक नहीं है पंचमा भूत उपादान वाला नहीं है ये मानते हैं क्यों नहीं हो सकता है क्या कारण है उनके पीछे मेरे को नहीं जाना है बस प्रमाण को हम मान करके चल रहे हैं कि ये पंचभूत वाला नहीं है शरीर पार्थिव ही है ऐसा मानते हैं बस इतना ही है आप एक व्यक्ति हम दोनों मानेंगे क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार पांच बौद्धिक है और वैशिष्टिक के अनुसार पार्थिव है मेरे अनुसार नहीं चलता यहाँ पर हम तो ऋषियों के अनुसार चलते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत सिद्धांतों को लेकर के हम नहीं चल सकते ना हम तो ऋषियों के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं क्योंकि जहाँ हम उनके बराबर पहुँच जाए तो तब हम विचार करेंगे कि वो गलत कह रहे हैं अब वो खुद कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षों का संयोग ना होने से उनका शरीर आदि पदार्थों का उपादान कारण पांचों नहीं है तो हम मान कर के चलेंगे अगर ऐसा मान कर के चलने में हमारे व्यवहार में या हमारी उन्नति में कोई बाधा उपस्थित होती हो तब हम इसके बारे में विचार करते हैं होती हैं हमें हमें चलते कुछ प्रत्यक्ष करना किस दृष्टि से कहना चाह रहे भाव से भाव की उत्पत्ति में आता है लेकिन प्रत्यक्ष ना होने से इसको पंचमाभूत ना माने और इसको पार्थिव माने इसको महाम लगा लगा क्यों नहीं नहीं यही बात क्योंकि उनका सिद्धांत अलग है इनका सिद्धांत अलग है इसकी बात को वहाँ क्यों लगाना चाहते हैं आप इनके सिद्धांत को वहाँ क्यों लगा क्योंकि वैशेषिक और न्याय का अपना अलग सिद्धांत है और उनका अपना अलग सिद्धांत है इसको मूल उपादान मान कर चल रहे हैं और वह मूल उपादान मानते नहीं हैं तो इतने में आप विरोध आ, कैसे कहेंगे विरोध तब हैं वो ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि यही अंतिम तत्व है पांच उपा पाँच महाभूत हम तो पांच महाभूतों से आगे की बात करते हैं तब जाकर कि इनको मूल उपादान माना है और वो लोग पीछे बात करते हैं इसलिए वो मूल उपादान नहीं मानते उसको ये अंतर है तो अपनी अपनी दृष्टि है न दोनों की दृष्टि अलग अलग है तो इनकी बात को उसमें मिला करके क्यों देखना चाहते हैं जब दृष्टि तो दृष्टि से देखो ना यहाँ तो पांच महाभूत जो मूल तत्व है परमाणु है उनसे ये सब पदार्थ बने हैं ये वो कहना चाहते हैं और पृथ्वी तत्व शरीर में मूल कारण है बाकी का संयोग है ये उनका कथन है इतना ईमान करके हम चल रहे हैं यहाँ पर तो आगे की तो बात ही हो रही है ना।, ना एक जैसी तो नहीं कर रहे है ना वो आगे की बात कर रहे है ना वो पीछे की बात कर रहे हैं या आगे की बात कर रहे हैं भाई दोनों आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं ना वो वो तो अलग बात कह रहे हैं या अलग बात कह रहे हैं और पंचमा भूतों से आगे की बात दोनों नहीं कह रहे है ना वो आगे की चर्चा ही नहीं किया वहाँ पर उन्होंने वहाँ तो पाँचवा भूतों तक रुक रुक दिया बस उसके आगे की बात ही नहीं किया उन्होंने तो आगे की बात कैसे आप करोगे भाई वहाँ पर ऐसा वर्णन ही नहीं है ना जिस तरह का वैशेषिक में वर्णन है गुण गुणी को अलग करके जिस तरह का यहाँ पर वर्णन है वहाँ है ही नहीं है वहाँ इस तरह का वर्णन वह तो दोनों को एक ही मानता है गुण और गुणी अलग अलग मानता ही नहीं है वो एक ही चीज़ मानता है वहाँ पर तो यहाँ जो जिस दृष्टि को लेकर के यहाँ चल रहे हैं उसी दृष्टि से आप चलो ना आप उसकी बात को इस बात में जोड़ कर क्यों चलते हो आप प्रत्यक्षा नाम मूर्तिमता में संयोग न भवितव्यम इनका ये कथन है कि प्रत्यक्ष पदार्थों का ही संयोग होना चाहिए तस्मा शरीरादिकम न पंचभूतोपादानकम शरीरादि ये जो पदार्थ है पांच उपादान वाला नहीं पंचभूत संयोग जन्यम वा अथवा यूं कहिए पंचभूतों से उत्पन्न वाला शरीर नहीं सूत्रार्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्रव्यों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्रव्यों का संयोग प्रत्यक्ष न होने से शरीर शरीरादि कार्यद्रव्य शरीरादि कार्यद्रव्य पंच उपाद पंच पंचमहाभूत उपादान वाला नहीं है यह पंचभूत उपादान वाला नहीं ठीक है अब एक प्रश्न किया जा रहा है किंतु कि, आ, किम तर्री किम तर्री प्रत्यक्षा पृथिवीजल अग्निनाम संयोगजन्यम त्रयात्मकम शरीरादिकम किम क्या प्रत्यक्षाना ये जो प्रत्यक्ष नेत्र से प्रत्यक्ष होने वाले पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों का जो संयोग है इन तीनों के संयोग से उत्पन्न त्रयात्मकम तीन उपादान वाला शरीर को माना जाए आपने तो पांच उपादान वाला नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों का संयोग नहीं हो सकता तो ठीक है तीन पदार्थ तो प्रत्यक्ष होते हैं तो तीनों पदार्थों से मिलकर के शरीर बनाए ऐसा क्यों ना माना जाए ये प्रश्न है तो उसका समाधान कर रहे हैं बोलिए गुणान्तर अप्रादुर्भावाच न त्रयात्मकम ये न्यायदर्शन के अनुरूप सूत्र है कहते हैं शरीरादिकक कार्य न ना प्रत्यक्षा पृथ्वीजल अग्निनाम संयोगजन्यम त्रिभूतोपादानक शरीरादिकक कार्य शरीरादि कार्यद्रव्य प्रत्यक्ष होने वाले पृथ्वी जल अग्नि के संयोग से उत्पन्न तीन भूतों वाला नहीं है शरीरादि कार्यद्रव्य प्रत्यक्ष वाले पृथ्वी जल अग्नि के संयोग से उत्पन्न तीन भूतों वाला नहीं है स्पष्ट हो संयोगे खलु गुणातर प्रादुर्भवति संयोगे संयोग होने पर यानी तीनों पदार्थों का संयोग हो जाए यानी यहाँ संयोग शब्द यहाँ पर उपादान कारण के रूप में मान रहे हैं संयोगे खलु तीनों को उपादान कारण के रूप में मानने पर गुणांतरम प्रादुर्भवती गुणांतर की उत्पत्ति होती है यानी तीनों के आ, संयोग से तीनों से भिन्न कोई नया ऐसा उत्पन्न होना चाहिए गुणान्तर प्रादुर्भवति गुणांतर की उत्पत्ति होती है यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है यथा अरिद्रा चूर्णयो सती संयोगे अरिद्रा हल्दी और चूना इन दोनों का संयोग होने पर लोहित्यम गुणातरम लोहित्यम गुणातर तदयुक्त विलक्षण द्रव्यम च प्रादुर्भवति कहते हैं हरिद्रा हल्दी और चूने के संयोग होने पर गुणांतरम, लाल पदार्थ जो कि गुणांतरम हाँ जी ओम बच्चों भाई क्लास हो रहा है बातचीत नहीं करेंगे हरिद्रा।, हरिद्रा का मतलब हल्दी हल्दी, चूना तीन, तीसरा तीसरा नहीं है दो ही है, हल्द हल्दी और चूना इन दोनों को मिलाने पर नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं हल्दी और चूना इन दोनों के संयोग करने पर लोहित्यम गुणांतरम द्रव्य लाल भिन्न गुण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है विलक्षणम द्रव्यम उन दोनों से भिन्न द्रव्य प्रादुर्भवति उत्पन्न होता है न चथा अत्र प्रादुर्भवती उस प्रकार यहाँ पर नहीं है पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों को संयोग करने पर इन तीनों से भिन्न कोई गुणांतर कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है जी लोहित्यम गुणान्तरम युक्त विलक्षणम द्रव्यम प्रादुर्भ प्रादुर्भवति लाल गुण से युक्त विलक्षण द्रव्य उन दोनों से भिन्न उत्पन्न होता है ये कहना चाह रहे हैं यानी हल्दी का जो गुण है वो है आ, हल्दी का क्या कहते हैं उसको येलो कलर है पीला पीला पीला है और चूना का जो गुण है वो सफेद है तो दोनों को मिलाया तो उनसे भिन्न लाल रंग उत्पन्न हो रहा है लाल रंग से युक्त द्रव्य उत्पन्न हो रहा है तो गुणांतर ही तो है रूप का निषेध नहीं हो रहा है मतलब जो कारण है ना दोनों कारणों को मिलाएंगे तो जो आपको उत्पन्न होने वाला है वो अलग गुण उत्पन्न हो गए ना वर्णांतर है गुणांतर का मतलब है या वर्णांतर है ठीक है एक ही बात है भाई कलर का मतलब वर्ण का या रूप का एक ही बात है ना केवल शब्दों को क्यों पकड़ के चल रहे हो नहीं क्योंकि रूप तो दोनों में ही है। अभिप्राय को समझ लीजिएगा मेरा क्या अभिप्राय यह है कि रूप नहीं होता है। नहीं है? वर्ण नहीं होता यह थोड़ा कह रहा हो वहाँ तो वहाँ गुणांतरम का मतलब है भिन्न गुण उन दोनों गुणों से भिन्न गुण की उत्पत्ति हो रही है पर न तो पीला उत्पन्न हो रहा है और न सफेद उत्पन्न हो रहा है दोनों गुणों से भिन्न गुण की उत्पत्ति हो रही है हाँ जी गुणांतरम हल्दी चूना, चूना नहीं ये बोलना मतलब सप यानी पीला और सफेद दोनों गुणों से भिन्न गुण की उत्पत्ति हो रही है ये कहना चाह रहे यानी कारण का निषेध नहीं कर रहे हैं कार्य में वो गुण ना करके दूसरे गुण आ रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं नचा तथा प्रादुर्भवती और ऐसा शरीर में नहीं है पहले पढ़ पढ़ लीजिएगा तस्मात तस्मात ना त्रयोपादानकं शरीरम कहते हैं इसलिए ये जो शरीर है तीनों बूतों वाला नहीं है पूरा पढ़ लो एक बार हाँ पूरा पढ़ लीजिएगा अत्र चकारो अनवाचयाथा यहाँ चकार जो है अनुवाचया था अनुवाचय समझते हैं समुच्चय के लिए हाँ समुच्चय यानी जोड़ने के लिए चकार आया है पूर्वम सूत्रम अपनी अन्वाचिनोती पहले सूत्र को भी यहाँ जोड़ लिया जाता है तत्ति तत्ति हेतुपति तति हेतु उत्क्षिपति हे उसके प्रति यहाँ हेतु को प्रस्तुत किया जाता है ये प्रत्यक्ष अत्यक्षा संयोगः कलप्येत तरी प्रत्यक्षा गंधरस रूप कलु अप्रत्यक्ष यो वायु आकाशयो अगंध अरस रूपयो ये तो लंबा हो गया यत तो जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाण संयोगह कल्पियेता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों का संयोग होता है ऐसा कल्पना की जाए तरी उस स्थिति में प्रत्यक्षाण गंधरस रूपा प्रत्यक्ष वाले पदार्थों के जो गुण हैं वो है गंध रस और रूप हैं और फिर कहते हैं अप्रत्यक्षयो योग न दिखने वाले जो दो द्रव्य हैं वायु और आकाश उन दोनों द्रव्यों के जो गुण हैं वो कैसे हैं अगंध और अरस अरूप हैं उनमें न गंध है न रस है न रूप है अगंध अरस अरूपयो ऐसा है इसका अभिप्राय तो प्रत्यक्ष वाले के ये गुण हैं और अप्रत्यक्ष वालों के ये गुण नहीं हैं शरीरादि कार्य सम्मिश्रिते अब शरीरादि कार्यों में वो मिले हुए उपादान कारण के रूप में प्रत्यक्ष वाले और अप्रत्यक्ष वाले ऐसी स्थिति में गंध रस रूपे गुणांतरम गंध रस रूप इन दोनों से इन तीनों से भिन्न गुणांतरम अगंध अगंध रस रूप रूपत्वम उसमें जो शरीर बनकर के आए उसमें गंध नहीं होना चाहिए रूप नहीं होना चाहिए स्पर्श नहीं होना चाहिए यदि उभयो दृश्य अदृश्य वैलक्षणम आपद्येता, अथवा आप ये कहें उसमें दोनों गुण आते यानी दिख मतलब गंध भी उपलब्ध हो और ना भी उपलब्ध हो ऐसा होता मतलब शरीर में पांचों तत्व उपादान कारण के रूप में हैं। तो कुछ तो दिखने वाले हैं कुछ ना दिखने वाले हैं तो जब दिखने वाला कुछ दिखे शरीर में कुछ ना दिखे यानी रूप रस गंध ये उपलब्ध भी हो और उपलब्ध ना भी हो ऐसी स्थिति आनी चाहिए शरीर में ऐसा भी नहीं है शरीर में पकड़ में आ रहा है यानी जिसको उपादान कारण मान रहे हो तो एक तो रूप रस गंध ये तीन पदार्थ हैं और एक वहां अरूप अरस अगंध है दू, दूसरे दो पदार्थों में तो जब पांचों को मिलाए तो इसमें दिखने वाले भी गुण होने चाहिए न दिखने वाले भी गुण होना चाहिए पर ऐसा तो है ही नहीं है सारे दिखने वाले ही है गुण इसमें ये कहना चाह तो कह रहे हैं तो दृश्य अदृश्य विलक्षण्यम मतलब ऐसा शरीर होता विलक्षण वाला शरीर कुछ दिखना दिख रहा है और कुछ अदृश्य नहीं भी दिख रहा है ऐसा शरीर होना चाहिए इस विलक्षणता से युक्त तो होना चाहिए कभी कभी शरीर दिखाई देना चाहिए कभी कभी शरीर दिखाई नहीं देना चाहिए यह कुछ दिखाई दे और कुछ ना दिखाई देना चाहिए ऐसा होना चाहिए पर ऐसा तो शरीर है ही नहीं है ये कहना चाह रहे हैं आपद्यता ऐसा आ जाना चाहिए हेतुत्वे न उत्प्रेक्षम इस हेतु को भी ग्रहण कर लेना चाहिए पूर्व पुरुष सूत्र वाले को हेतु के रूप में यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए ये कहना चाहते हैं रविशंकर जी शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है, ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा शरीर में अन्य गुणों की उपलब्धि ना होने से शरीर तीनों उपादान कारण वाला नहीं है अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? पुछा। पुछा। कल पूछ कल लीजिएगा ठीक है ओंकार